गोपवधूटीदुकूलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमृषा शंकर शंकरचार्यववादरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः गुररात्मीति मूर्ति भेद व्याप्त देहाय दक्षिणा दक्षिणाए नमः ओम शांति शांति शांति पूर्वोत्तर में मध्ये सामम यह श्याम को प्राचीन लोग क्या कहते हैं पूर्व उत्तर में रक्तिम मध्य में श्याम ये श्याम जो यहाँ रक्त अभाव हुआ श्याम अर्थात तो रक्त अभाव इसको प्राचीन लोग कौन सा अभाव कहेंगे राग अभाव ध्वस और नवे लोग अत्यंत अभाव कहेंगे तो, ऐसा प्रागभाव ध्वंस करने से फिर नब्बे लोग कहें जहां पांच वाला होगा वहां मध्य में तो रक्त का ही प्रतीति होगी तो आपको मानना पड़ेगा मतलब नब्बे लोग प्राचीन को कहेंगे आपको मानना पड़ेगा वहां भी रक्त का प्रागभाव ध्वंस है उसका प्रतीति होनी चाहिए तो इसके लिए प्राचीन लोग समाधान दे दे कि ध्वंस प्रागभव ये भी रक्तत्वावचिन्न प्रतियोगिता को होगा अर्थात तो ध्वंस प्राग्भाव में रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व ये रहेगा दिनों नित्य होगा और व्यापक वृत्ति होगी तो मध्य श्याम में प्रतीत तो होगा तो रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव अर्थात ये रक्त नाश्ती ये प्रतीत तो हो जाएगा और जब मध्य में रक्त आ जाएगा वहाँ ये प्रतीत नहीं होगा तो इस प्रकार की कहने से नब्बे लोग कहते हैं तो आपको प्रतीत नहीं हो रहा है रक्तम नास्ती इस प्रकार की प्रतीति हो रही है और आप कहते हैं कि यह रक्त प्राग है। तो, तो भाव है अर्थात अत्यंत अभाव का प्रतीति हो रही है क्योंकि रक्तम नास्ती का अर्थ होता है रक्तत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यह अत्यंत अभाव है प्रागभाव का प्रतीति नहीं होने पर भी अगर आप कहेंगे है बोल करके और जब पाँच वाला हो गया वहाँ तो बिल्कुल प्रतीति नहीं आएगा तो भी आपको मानना पड़ेगा है तो अगर प्रतीति नहीं होने पर भी पदार्थ को स्वीकार करेंगे तब वायु संयोग ध्वंस इसकी भी प्रतीति नहीं होगी तब रक्तम नास्ति इस प्रकार की प्रतीति का विषय उसको मान लीजिए क्योंकि प्रतीति और प्रतीति का विषय ये दोनों का बीच में संबंध नहीं हो रहा है जिसका प्रतीति कह रहे हैं और जो विषय कह रहे हैं वो प्रतीता तो नहीं हो रहा है फिर भी विषय मान रहे हैं तो वायु संयोग ध्वंस इसको भी रक्तम नास्ति ये प्रतीति का विषय मान लीजिए तो ये विनिगमना भी, भी रहा इसलिए कहते हैं कि अत्यंताभाव ही मान लीजिए अर्थात श्याम में जो रक्तम नास्ति अत्यंता भाव ही मान लीजिए तो अत्यंत अभाव अगर होगा तो ये सर्वकालिक होना चाहिए तो जब पूर्व पंचम में प्रथम पंचम रक्त हो गया तृतीय में भी पंचम रक्त हुआ तो वहाँ भी रक्त का अत्यंत अभाव है नहीं है है प्रतिति होनी चाहिए नब्बे लोग क्या उत्तर देंगे संबंध नहीं रहा तो संबंध होता है कि अभाव अभावकालीन जो अधिकरण होगा अभी अभावकालीन नहीं रहा संबंध नहीं रहा अच्छा आगे प्रभाकर लोग आकर के कहे जो अभाव होगा वो अधिकरण रूप होगा तो इसमें नया एक लोग क्या दोष दिखाए अभाव अगर अधिकरण रूप होगा तो आधार आधे अभाव नहीं बनेगा तो इसमें प्रभाकर लोग फिर क्या समाधान दिए अभाव अधिकरण का अभाव में भी आप अभाव अधिकरण का अभाव अधिकरण रूप ही है फिर भी आधार आधे भाव मान लेते हैं तो यहाँ भी इस प्रकार की मान लीजिए तो अर्थात आधार आधे भाव अधिकरण रूप है अभाव होने पर भी आधार आधे भाव मान लीजिए तो नया एक जो दोष दिखाते थे कि आधार आधे भाव नहीं बनेगा अभाव को अधिकरण रूप मानने से प्रभा कर उसका निराकरण कर दिया करने से अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तो दूसरा दोष नया एक दिखाता है क्या दोष दिखाया हतीत तो नहीं होगा क्योंकि अधिकरण इंद्रिय से ग्रहण नहीं हो रहा है जिस इंद्रिय से अभाव ग्रहण हो रहा है उस इंद्रिय से अधिकरण ग्रहण नहीं हो रहा है और शब्द आकाश में तो अधिकरण का ही ग्रहण नहीं होगा किसी इंद्रिय से भी ग्रहण नहीं होगा इसलिए अभाव को अधिकरण रूप मानेंगे तो ये सब दोष आएगा अच्छा आगे अच्छा वो टिप्पणी अच्छा अच्छा उसका मूल हाँ ज्ञान विशेष काल विशेष तो अभाव का अर्थ ज्ञान विशेष है ये बौद्ध लोग बौद्ध लोग तो कह देंगे की विषय ज्ञान से भिन्न नहीं है इसलिए जैसे घटका ज्ञान मतलब घटो जैसे घट ज्ञान से भिन्न नहीं है क्योंकि बाह्य पदार्थ नहीं है इसी प्रकार की घटा घटाभाव भी घटाभाव ज्ञान से भिन्न नहीं है इसलिए अभाव क्या है कहते तो ज्ञान विशेष भाव क्या है कहते वो ज्ञान विशेष एक विशेष प्रकार ज्ञान को भाव कह देंगे विशेष प्रकार ज्ञान को अभाव कह देंगे ऐसे बौद्ध लोग कह देते हैं एक नव टिप्पणी में वो बौद्धों के जैसा ही हुआ वही बात है जिस काल में भूतल में घटा भाव स्वीकार करते हैं उस काल में उत्पन्न तत्त भूतल को विषय करने वाले ज्ञान भूतलो को विषय करने वाले किस प्रकार भूतल कहते हैं तत्काल तत्काल अर्थात तत घटाभाव काल भूतल उसका जो ज्ञान होगा और उसका आकार कैसा होगा भूतले घटो नास्ती इत्यान का अथवा इदम भूतलम इत्यादि इत्यादि आकार का प्रथम हो गया घटा भाववत भूतलो का जो ज्ञान है ये अभाव हो गया दूसरा कहेंगे घटा भाववत भूतलम नहीं इदम भूतलम ये जो ज्ञान हुआ यही अभाव है तो इदम भूतल ज्ञानानि अ्ञाव भूतले घटो नास्ति इति प्रतीत भूतले घटो नास्ति ये प्रतीति का विषय यही पदार्थ से ज्ञान ही हो जाएंगे तो यह जो अभाव हुआ भूतले घटो नस्ती प्रतीत प्रतीत अर्थात ज्ञाने घटत्विशिष्ट घटत्विशिष्ट हो गया घट घट निरूपित घट घट हो गया प्रतियोगी वो प्रतियोगी निरूपित अनुयोगी प्रति प्रतियोगी निरूपित अनुयोगी प्रतियोगी हो गया घट घट निरूपित अभाव का अनुयोगी घटत्व तो विशिष्ट घटत्व तो विशिष्ट हो गया घट घट हो गया प्रतियोगी तो निरूपित प्रतियोगी निरूपित हो जाता है अभाव अभाव अनुयोगिता प्रकारेण तो अभाव जा करके ज्ञान में रह जाएगा विषयिता संबंध से तो अनुयोगिता अर्थात ये विषयिता तो अनुयोगिता प्रकारण ज्ञानी भाषंते अर्थात तो प्रतीत प्रतीति में ये अभाव इस संबंध से भान होगा तो प्रतिति हो गया ज्ञान ज्ञान में ये अभाव अनुयोगिता प्रकारेण अनुयोगिता अर्थात विषयिता विषयिता संबंध है न अभाव हो गया ज्ञान का विषय तो अभी अभाव जा करके ज्ञान में विषयिता संबंध से रहेगा तो वही कहते हैं अनुयोगिता अनुयोगिता अर्थात विषयिता विषयिता प्रकार भाषणते अभाव जाकर के ज्ञान में विषयिता संबंध से भान होगा तो वो अभाव ज्ञान रूप ही है और दूसरा कह दिया इसमें काले भूतले घटो नास्ती त तो तो काल एवं मूल में जो कहाता है ज्ञान विशेषक काल विशेष जिस काल में घट नहीं है वो काल को ही अभाव मान लेंगे ये दो पदार्थ हो गया भूतले घटो नास्ती इत्यादि प्रति तो तादृश अनुयोगिता प्रकार अर्थात काल में घटा भाव रह जाएगा तो काल हो जाएगा अनुयोगी तब तो उसमें रहेगा अनुयोगिता घटा भाव जाकर के काल में अनुयोगिता सम्बन्ध से रह करके भान होगा तो काल ही घटाभाव हो जाएगा आगे मूल में मुक्तावली में एतन ज्ञान विशेष काल विशेष अध्यात्मक इति प्रत्युक्तम प्रत्युक्तम ऐतन का अर्थात तो अप्रत्यक्ष काल की प्रत्यक्ष नहीं होगा अभाव अभाव ज्ञान में जाकर के अनुयोगिता संबंध से रहेगा भूतल में नहीं ज्ञान में अथवा काल में काल में अभाव जिस काल में अभाव है तो अभी अभाव उस काल में क्योंकि जिस काल में हो अनुयोगिता वही अनुवेगिता अर्थात तो जहां जाकर के रहा वो अनुवेगी हो गया संबंध भी अनुवेगी प्रतियोगी होगा ना तो अभी संबंध हो गया ज्ञान और विषय अभाव के बीच में अभाव हो जा करके ज्ञान में रहेगा अभाव हो जाएगा प्रतियोगी ज्ञान हो जाएगा अनुयोगी तो अनुयोगिता क्या है विषयिता घटा घटाभाव जा करके ज्ञान में रहेगा विषयिता संबंध से यही अनुयोगिता संबंध है और दूसरा हो गया कि अभाव जाकर के काल में रहेगा तो क्या संबंध कह देंगे इसी को काली संबंध कह देंगे काल में रहेगा सभी काल में रहेंगे तो किंतु अभाव को काल विशेष कह दिया तो फिर भाव को भी काल विशेषक कहना पड़ेगा क्योंकि काल तो जैसे कह दिया ज्ञान बौद्ध मत में जैसे ज्ञान विशेष हो गया भाव भी ज्ञान विशेष तो इसी प्रकार के अभाव को अगर या भाव को काल विशेष नहीं कहेंगे क्योंकि भाव काल में तो भिन्न भेद प्रतीति होती है इसलिए नहीं कह पाएंगे घटो काल कोई ग्रहण नहीं करेगा किन्तु अभाव की और कुछ विशेष प्रतिति नहीं होने से उसको काल रूप कह दे सकते है अप्रत्यक्ष अगर उसको ज्ञान रूप मानेंगे अथवा काल रूप मानेंगे तो प्रतिति नहीं होगी अच्छा ये काल की प्रतिति नहीं होती है नया एक लोग नया एक लोग काल का प्रतीति मानते नहीं ये कोई दूसरे मान लेते हैं नया लोग स्वीकार नहीं करते अच्छा क्षण क्षण का प्रती अच्छा इसको थोड़ा और अधिक ये करना पड़ेगा तो थोड़ा स्पष्ट करवाना पड़ेगा देखेंगे कहीं से क्या चीज़? ना, ये वैदांति लोग मानते हैं बेदांति लोग साक्षी प्रत्यक्ष मानते हैं मानसिक प्रत्यक्ष न्यायिक लोग नहीं मानते हैं ना। तो किंतु ये जो घटो अस्थि और घटो अभूत ये सब जो कहते हैं तो यहाँ काल का प्रतीति नहीं आने से लौकार का व्यवहार नहीं आय के लोग कैसे करेंगे ये थोड़ा और विचारणीय है देखेंगे और पूछ करके अच्छा आगे आगे कारिका ये तो पूर्व इस कारिका का पूर्वार्ध तो इसमें चौरानबे नौ चार पृष्ठा में है आगे त्रयोदशकारिग एवं तैवीद्यपन्न संसर्गाये सप्ताह सा धर्म्यंगेय्वादी जयत्वादिकमुच्यते एवं एव संसाव त्रैवद्यम आपन्नमें आपन्न इश्य सप्ताह साधर्म्य ज्ञाप्य संसर्गा, इश्यते। इश्यते। संसर्गा तीन प्रकार के हो गया तो प्रागभव प्रागभव का लक्षण कह दिए विनाशी भाव। और ध्वस का झन्य अभाव और अत्यंत अभाव का तो अत्यंता भाव का लक्षण क्या कहते अन्योन्या अभाव भिन्न अभाव ऐसा कहते नित्य संसर्ग नित्य नित्य संसर्गाव संसर्गा तुम अच्छा नित्य संसर्गाव तुम संसर्गा अनन्या भाव भिन्न अभावत्म अच्छा वो पहले कहे थे संसर्गा भाव अन्य अभाव भिन्न अभाव अभी तो कहते नित्य संसर्गावत्म अत्यंत अभाव तुम संसर्गाव तीन हो गए दो अनित्य हो गए एक नित्य हो गया नित्य संसर्गावत्म अत्यंत अभावत्म और अनन्या भाव का लक्षण कहे तादात्म्य संबंधा बच्चि प्रतियोगिता का अभाव और तादात्म्य तादात्म्य भी त्म्यत्व होना चाहिए नहीं तो तादात्म्य अगर संयोगत्व हो जाएगा तो फिर संयोगी अभाव जो अत्यंत अभाव है उसमें चला जाएगा लक्षण तो सप्ताह नाम अभी साधर्म्यम तो सप्त अर्थात तो सातों पदार्थों का साधर्म्य ज्ञेयत्व ज्ञयत्व अभिधेयत्व बाच्यत्व प्रमेयत्व ये सब आ जाएंगे टीका में दिनोकरी में परस्पर धर्मता सप्त सप्तपार्था एव परस्पर भेदकत्व ज्ञापय आह परस्पर धर्मता धर्मतापन्ना अभी सात पदार्थों का विचार हुआ अभी सात पदार्थों का परस्पर साधर्म्य वैधर्म्य कहेंगे परस्पर धर्मता आपन्ना परस्पर का धर्मता द्रव्य का धर्म बाकी कौन कौन हो जाएंगे द्रव्य का धर्म भी सात पदार्थ हैं। द्रव्य का धर्म कौन कौन होंगे द्रव्य तो अच्छा ठीक है तो द्रव्य तो क्या पदार्थ है सात पदार्थों में द्रव्य तो क्या है सामान्य द्रव्य का और क्या धर्म होगा सामान्य हो गया और ये सात पदार्थ में है ये जो सात पदार्थ है क्या देखिये टीका दिया परस्पर धर्मता पन्ना नाम सप्त पदार्था नाम षष्ठी हटा दीजिए परस्पर धर्मता पन्ना है सप्त पदार्थ ये जो सात पदार्थ है परस्पर का धर्मता को प्राप्त कर गया अर्थात एक दूसरे का धर्म बन गया धर्म बन गया अर्थात तो उसमें रहेगा अभी द्रव्य का धर्म कौन कौन बनेंगे गुण बनें। गुणत्व तो नहीं गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये सब बनेंगे द्रव्य का धर्म बनेंगे अभाव बनेगा द्रव्य का धर्म नहीं बनेगा क्योंकि द्रव्य में कभी अभाव अच्छा फिर अभाव द्रव्य का धर्म बनेगा नहीं बनेगा बनेगा क्यों नहीं बनेगा अच्छा अभी गुण का धर्म कौन कौन बनेंगे सामान्य विशेष बनेगा विशेष किसका धर्म होगा केवल नित्य द्रव्य का होगा बाकी का नहीं होगा तो गुणों का धर्म हो जाएगा सामान्य और संवाय नहीं होगा संवाय होगा अभाव यह हो जाएगा और ये सामान्य का धर्म क्या होगा कर्म कर्म का धर्म सामान्य होगा और संवाय हो जाएगा अभाव भी हो जाएगा इस प्रकार के हो जाएंगे सामान्य का धर्म नहीं रहेगा अभाव रहेगा सामान्य में संभाय रहेगा रहेगावाय नहीं रहेगा रहेगा समवाय संबंध है दुष्ट होगा अदिष्ट होगा तो सामान्य में नहीं रहेगा वो भी रह जाएगा इस प्रकार के विचार करके तो कह दे परस्पर धर्मतापन्ना नाम सप्त पदार्था नाम परस्पर भेदकत्व ज्ञापय परस्पर का भेदक अर्थात एक दूसरे से भिन्न साधर्म वैधर्म्य अभी कहेंगे इदानी मूल में इदानी पदार्थांग साधर्म्यम वैधर्म्यंग च वक्तुम प्रक्रमते पदार्थों का साधर्म्य और वैधर्म्य इसको अभिवक्तुम कहने के लिए आरंभ करते हैं प्रक्रमते प्रोपाभ्याम समर्थाभ्याम उसमें क्रमधातु से आत्मनिपद हो जाएगी अगर समान अर्थ अर्थ को होते हैं दोनों का आरंभ तभी हो जाएगा ठीक है मैं कह दिया पदार्थ का निरूपण हो जाने के बाद उनका साधर्म्य वैधर्म्य कहते हैं क्यों बाद में कहते हैं कहते हैं तद अनिरूपणे तदार्थ तद तद घटित पदार्थस्य साधर्मतया पदार्थ से इति भावः पूर्व वाक्य कह दिया पदार्थ निरूपण अनम अभी क्या करेंगे साधर्म्य वैधर्म्य का निरूपण करेंगे तत्द अनिूपणे प्रथमे क्या निरूपण हो गया पदार्थ अर्थात पदार्थों का अनिूपणे तत्द पदार्थ घटितस्य तत्त पदार्थस्य से अभी सामान्य किसी किसी का साधर्म्य हो सकते हो सकता है अगर सामान्य का निरूपण नहीं होगा तो फिर जिन जिन में सामान्य को लेकर के साधर्म्य होता है अगर सामान्य का निरूपण पहले नहीं होगा तो इनका साधर्म्य का निरूपण भी नहीं हो पाएगा इसलिए कहते हैं तद अनिरूपणे तद अनिरूपण अर्थात पदार्थ अनिरूपण है तत्द पदार्थ घटित से तत्त पदार्थ से साधर्म्यतया तत्द पदार्थ घटित तत्द पदार्थ का साधर्म्य अभी तत्द पदार्थ घटित ये किस किस पदार्थ मतलब एक उदाहरण हम ले सकते हैं इस पदार्थ घटित इन पदार्थों का साधर्म्य द्रव्य गुणकर्म तो द्रव्य गुणकर्म ये तीन पदार्थ सामान्य घटित साधर्म्य वाले हैं तो इसी को कहते हैं तद अनिरूपणे अर्थात पदार्थ अनुरूपणे तत्त पदार्थ घटित से तत्त से ले सकते हैं सामान्य तत्त पदार्थ सामान्य घटित साधर्म्य किस किस पदार्थ में रहेगा द्रव्य गुणकर्म तत्तत पदार्थ वह तत्त से किस को लेंगे द्रव्य गुणकर्म पहले दे दिया तत्त पदार्थ घटित यहाँ तत्त से सामान्य ये दृष्टांत के लिए ले, ले सकते हैं तत्त पदार्थ से साधर्म्यता निरूपण असंभवात अगर पहले पहले अगर पदार्थों का निरूपण नहीं होगा तो पदार्थ घटित पदार्थांतर का साधर्म्य ये निरूपण नहीं हो पाएगा अभी साधर्म्य तो साधर्म्य में श्यय हुआ स्य होने से पहले क्या है सधर्म तो कहते हैं समानो धर्म सधर्म तो क्या क्या गया समान धर्म सधर्म कहा समान धर्म कहे यश कहे अनुपदार्थ को लेने के लिए धर्म धर्म तो समानो धर्म सधर्मस् तस्य साधर्म्यम एवं वैधर्म्यम अपी यहाँ क्या कहेंगे विरुद्धो धर्म इत विधर्म तस्वैधर्म बा, बा, इसी प्रकार की भ्रम वारणा तो ये भ्रम बारण करके सीधा बोल रहे थे किंतु तो अभी तो भ्रम में चलना पड़ेगा तो भ्रम वारणाय बहुब्रीम आह यहाँ वास्तविक है इसलिए मूल में कहते हैं समानो धर्मो यशाम ते समानो धर्मो ये ते सर धर्माण हो जाए मतलब बहुवचन हो जाएगा सधर्माण क्या सूत्र लगा धर्म धर्माद अनिच केवलत अनिच प्रत्यय समासांत तो हो जाएगा पूर्व पद अगर केवल रहे तो अर्थात तो, असमस्त पद रहे तो।, तो वो हो गए सधर्माण तेम भाव उनका भाव आगे श्यय होगा तो होने से साधर्म्य सधर्माण नाम भाव इति साधर्म्य तभी सधर्माणम भाव अभी जो भाव वाले हो गए तो उनका धर्म समान रहा तो धर्म समान रहने से उनको सधर्माण कहा गया ये सधर्माण में क्या रहा समान धर्म रहा तो ये साधर्म्य का अर्थ हुआ इसलिए कहते हैं कि साधर्म्यम साधर्म्य का अर्थ हो गया समानो धर्म यही रहेगा समान धर्म वाले में इति फलितो अर्था फलित तो अर्थ में क्या समास हुआ ना ना अच्छा, फलित तो तो में नहीं हम फलित अर्थ में समास हैं नहीं हुआ। नहीं हुआ हुआ समझ फलित तो अर्थ में समास हुआ नहीं हुआ हुआ देखिए ये कहते, है, कहते हैं आप कहते नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ <laughs> तो अभी फलितो है हसीचसे से तो हुआ है आय प्रथमांत नहीं होगा तो कैसे होगा तो समास हो जाए तो फलितार्थ होना चाहिए <coughs> एवं विरुद्धो धर्मो ये ते विधर्माणस तेषा भाव वैधर्म्य वैधर्म्य का अर्थ हो गया विरुद्धो धर्म इति फलित तो विरुद्ध धर्म यही हो गया वैधर्म्य समान धर्म यही सर्म्य और मूल में कहा गया सप्ताहम अपनी साधर्म्यम ज्ञेयत्वादिकम ज्ञयत्व ज्ञयत्व का अर्थ कहते हैं ज्ञान विषयता ज्ञयत्व रज्जु सर्प में रहेगा ना प्रत्यक्ष मतलब दीवा लोकस्थ प्रत्यक्ष घट में रहेगा ज्ञेयत्व दोनों में रहेगा तो ज्ञेयत्व भ्रम ज्ञान का विषय में रहेगा ना प्रमा का विषय में रहेगा दोनों में रहेगा इसलिए ज्ञत् अर्थात भ्रम प्रमा साधारण हो जाएगा ज्ञान विषय था सर्वत्र एवं अस्थि अभी ज्ञ तो सर्वत्र है कैसे ज्ञान का विषय कैसे अभी दस किलोमीटर अंदर में पृथ्वी का है कैसे उसमें ज्ञाय तो कैसे रहेगा कैसे ना दस किलोमीटर अंदर में पदार्थ तो क्या है द्रव्य गुण कर्म ये क्या है वहाँ अभी ज्ञ प्रमेय है वो अगर नहीं होगा तो ये प्रमेय तो ये सर्वत्र कैसे रहेगा अभी कहते हैं ज्ञयत्व सर्वत्र अस्थि ज्ञायत्व तो सर्वित तर्क में भी दिया है ना ईश्वर प्रमा विषयत्व दिया है सा सर्वत्र एवं ज्ञान विषयता सर्वत्र अस्थि क्यों ईश्वर ज्ञान विषयताया ईश्वर ज्ञान का जो विषय है वो उसमें रहेगा विषयता ये केवल अन्वयी है अच्छा ईश्वर ज्ञान विषय था टीका में देखिये केवलान्विति अच्छा पहले केवलान्वित मूल में आया केवल अनुतवाद केवलान्वय का लक्षण क्या है तर्क संग्रह में क्या कहें जो केवलान्वय होगा उसका अभाव कहाँ मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा तो वो फिर अभाव का प्रतियोगी अत्यंत अभाव अप्रतियोगी जो अत्यंत अभाव का अप्रतियोगी होगा वही केवल अन्वयी हो जाएगा अभी आकाश आधेवता संबंध से कहाँ रहेगा कहीं नहीं रहेगा तो आकाशा भाव आधेवता संबंध है न आकाशा भाव ये केवलान्वय होगा अच्छा तो केवलान्वय होगा अर्थात किसी भी अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए कौन आकाशा भाव किन्तु तो अभी जो आकाशा भाव ये आकाशा भावाभाव इसका प्रतियोगी होगा हो जाएगा कहते आकाशा भावा भाव शब्द प्रयोग करते हैं ना कोई अर्थ है तभी तो आकाशा भावा भाव इसका कोई अर्थ है क्या अर्थ है तो ये आकाश रूप तो आकाशा भाव ये किसी भी अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए था अभी किंतु एक अत्यंता भाव का प्रतियोगी हो गया आकाशा भावा भाव को छोड़ करके अन्य कौन सा अभाव का प्रतियोगी आकाशा भाव बन जाएगा आकाशा भाव का प्रतियोगी आकाशा भाव होगा आकाशा भाव को छोड़ करके अन्य किस अभाव का प्रतियोगी आकाशा भाव बन जाएगा किसी का नहीं बनेगा और हमारा आकाशा भाव केवल अनु है तो किसी भी अभाव का प्रतियोगी नहीं बनना चाहिए किंतु एक अभाव का प्रतियोगी बन जाता है अगर हम उस अभाव को वारण करने के लिए कोई विशेषण दे देंगे तो आकाशा भावाभाव ये अभाव और लक्षण का घटक नहीं बनेगा तो बाकी कोई भी अभाव लें उसका प्रतियोगी आकाशा भाव बनेगा नहीं बनेगा तो आकाशा भावा भाव को हम बारण करने के लिए केवल अनुय का जो लक्षण है अत्यंत अभा प्रतियोगित्व तो उसमें विशेषण देंगे आकाशा भावा भाव इसका क्या स्वरूप है आकाश स्वरूप है आकाश वृत्तिमत है वृत्तिमत अर्थात आधे तमन से कहीं रहेगा नहीं रहेगा तब तो ये आकाश ये वृत्तिमत नहीं है घटाभाव ये भूतल में रहेगा किस समझ से रहेगा स्वरूप समझ से रहेगा तो घटा भाव ये अभाव वृत्तिमत है स्वरूप समंध से रहा किंतु आकाश ये कहीं रहेगा नहीं रहेगा तो आकाश का अर्थ आकाश आकाशाभाव बाकी जितने अभाव हो जाएंगे ये तो सब वृत्तिमत हो जाएंगे स्वरूप समझ से रहेंगे तो किंतु भावा भाव ये वृत्तिमत हुआ नहीं हुआ तो अभी आकाशा भाव एक अत्यंता भाव का प्रतियोगी बन जाता था और वो अत्यंताभाव वृत्तिमत नहीं है हम अभी अत्यंताभाव में विशेषण दे देंगे कि वृत्तिमत अत्यंता भाव का जो अप्रतियोगी होगा अभी आकाशा भावा भाव को छोड़ के बाकी सारे जो अत्यंता भाव होंगे वो सब वृत्तिमत होंगे तो वो जितने सारे वृत्तिमत अत्यंताभाव है किन का प्रतियोगी आकाशाभाव बन जाएगा वो वृत्तिमत है क्या नहीं है हम लक्षण में देखें कि वृत्तिमत अत्यंताभाव का अप्रतियोगी होना चाहिए अभी आकाशाभाव एक अत्यंताभाव का प्रतियोगी बन रहा है वो वृत्तिमत है ना वृत्तिमत नहीं है वो वृत्तिमत है ना वृत्तिमत नहीं है वो वृत्तिमत नहीं है हम कहते हैं कि केवल अनु वो होगा जो वृत्ति मत भाव का अप्रतियोगी होगा आकाशा भाव अभी प्रतियोगी बन रहा है किंतु वृत्ति मत अत्यंता भाव का न नृत्ति भाव भा वाला अत्यंता भाव का आकाशा भाव आकाश का प्रतियोगी बन जाता है ये आकाश वृत्ति मत ना वृत्ति अभाव मत, अभावत हम कहते हैं कि हमको वृत्ति मत अत्यंता अभाव चाहिए आकाशा भाव अभाव को छोड़कर के बाकी सब अभाव वृत्ति मत भाव होंगे उसका प्रतियोगी बनेगा क्या आकाशा भाव नहीं बनेगा तो वृत्ति मत भाव का अप्रतियोगी आकाशा भाव हुआ आकाशा भाव जिस जिस अभाव को आप लीजिए घटा भाव पटा भाव नदी अभाव पर्वताभाव ये सब वृत्ति है और ये अत्यंता भाव है इनका प्रतियोगी बन जाएगा क्या आकाशा भाव नहीं बनेगा तो जितने वृत्तिमत अत्यंताभाव होंगे उनका प्रतियोगी हो रहा है प्रतियोगी हो रहा है आकाशाभाव प्रतियोगी हो रहा है लक्षण समन्वय होगा एक ही अभाव का प्रतियोगी बन जाता था उस अभाव को हम हटा दिए बाकी किसी भी अभाव का ये प्रतियोगी बनेगा नहीं अप्रतियोगी हो गया तो लक्षण हमको चाहिए था अत्यंत अभाव अप्रतियोगित्व हम बना दिया आकाशाभाव अत्यंताभाव का अप्रतियोगी हो गया तो क्या विशेषण दिए वृत्तिमत भुण्व। अत्यंताभाव अप्रतियोगी होना चाहिए और वो अत्यंता भाव वृत्तिमत होना चाहिए एक ही अत्यंता भाव आ जाता था जो प्रतियोगी बना देता था अभी वो अत्यंता भाव को हम हटा दिए कहेंगे आप वृत्तिमत नहीं है तो वृत्ति मत अत्यंताभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा आकाशाभाव अप्रतियोगी होगा दूसरा और एक दृष्टान्त देते हैं संयोग जहां संयोग रहेगा संयोग व्यापी वृत्ति है अव्यापी वृत्ति है अव्यापक वृत्ति अर्थात तो जहां संयोग रहेगा वहां भी संयोग का अभाव रहेगा और जहां संयोग नहीं है वहां संयोग का अभाव रहेगा जहां संयोग नहीं है वहां संयोग का अभाव रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो जहाँ संयोग है वहां भी संयोग का अभाव रहा जहाँ संयोग नहीं है वहां भी संयोग का अभाव रहा तो संयोग का अभाव कहाँ रहा सर्वत्र रहे गया। तो केवला नहीं हुआ तो संयोगा भाव नहीं हुआ तो अर्थात किसी अत्यंत अभाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए था किंतु संयोग भाव ये संयोग भावभाव का प्रतियोगी बनेगा बन जाएगा किंतु संयोगा भाव किसी अत्यंत भाव का प्रतियोगी नहीं होना चाहिए था अभी हो गया किसका प्रतियोगी हो गया भाव का ये कोई पदार्थ है क्या है वो संयोग रूप है तभी अभी संयोगा भावाभाव का प्रतियोगी संयोगाभाव बन गया ये भाव को छोड़कर के और किस भाव का प्रतियोगी बनेगा नहीं बनेगा तो यही एक ही अभाव संयोगा भावा भावाभाव यह हमारा जो केवलान्वय है संयोगा भाव को इसको नष्ट कर देता है उसका केवलान्वित को नष्ट करता है तो हम संयोगा भावा भावाभाव को भी निराकरण कर देंगे अत्यंताभाव का कोटि से संयोगा भावाभाव को हटा देंगे संयोगा भावाभाव को छोड़कर के बाकी कोई भी अत्यंताभावलाइए तो उसका प्रतियोगी संयोगा भाव बन जाएगा क्या नहीं बनेगा अप्रतियोगी हो जाएगा केवल संयोगा भाव आकर के संयोगा भाव का केवल अनुत्व को नाश कर रहा है अभी संयोगा भाव को दूर करने के लिए हम क्या विशेषण देंगे शो विरोधी ये न्याय दिन में वहां दिया है केवल अनु के लक्षण में स्विरोधी आप ऐसा अत्यंता भाव लाइए जो कि शो विरोधी होना चाहिए आप अभी अत्यंता भाव से ला रहे हैं संयोगा भावाभाव को संयोगा भावाभाव का अर्थ हो गया संयोग ये स्व विरोधी स्व अर्थात जो अत्यंता भाव ले रहे हैं तो स्वपद से प्रति प्रतियोगी लेंगे तो प्रतियोगी अर्थात संयोगा भाव जो अत्यंता भाव को आप ले ला रहे हैं तो वो अत्यंताभाव हो गया संयोग रूप ये संयोगा भाव का विरोधी है क्या नहीं है तो ये अविरोधी हो गया हम कहेंगे कि आप वो अत्यंत भाव को लाइए जो प्रतियोगी के साथ विरोधी होगा स्वपद से प्रतियोगी लेंगे तो प्रतियोगी के साथ जो विरोधी होगा ऐसा अत्यंता भाव लाइए अरे जो संयोगा भावा संयोगभावाभाव हुआ संयोग रूप हुआ ये प्रतियोगी विरोधी है नहीं है एक साथ रह जाते हैं तो संयोगा भावा भावाभाव को अभी आप घटक उत्वे नही पाएंगे बाकी कोई भी अभाव लाइए घटा भाव पटा भाव हो अभाव तो संयोगा भाव इसका प्रतियोगी बनेगा ना प्रतियोगी बनेगा संयोगा भाव भाव को छोड़कर के बाकी कोई भी अभाव लाइए इसका प्रतियोगी होगा या अप्रतियोग होगा संयोगा भाव संयोगा भाव संयोग भावा, भावा भाव को छोड़कर के बाकी किसी का प्रतियोगी बन जाएगा किसी का नहीं बनेगा अभी संयोगा भावाभाव को आप अत्यंत अभाव शब्द से ला सकते है क्या क्योंकि वो स्व विरोधी नहीं है आप विशेषण दे दिए स्व विरोधी तो स्व विरोधी कहने से संयोगा भावाभाव को नहीं ला पाएंगे बाकी कोई भी अत्यंत भाव लाइए तो अभी मान लीजिए घटा भाव को लाए तो घटा भाव का प्रतियोगी होगा संयोगा भावना प्रतियोगी होगा अप्रतियोगी बाकी सकल अभाव का अप्रतियोगी संयोगा भाव बन जाएगा तभी अत्यंताभाव अप्रतियोगित्व केवल अनुतम दो विशेषण देना पड़ता है विरोधी, वृत्तिमत अत्यंता भाव अप्रतियोगित्व केवल अनुतम लक्षण स्व विरोधी ये शब्द से प्रतियोगी आप वो अत्यंताभाव का अप्रतियोगा संयोगा भाव जो कि प्रतियोगी विरोधी है आप कोई भी अत्यंताभाव कही है क्या थे प्रतियोगी प्रतियोगी का अत्यंता भाव स्व विरोधी होना चाहिए अत्यंता भाव जो है वो स्व विरोधी होना चाहिए स्व पद से प्रतियोगी होना चाहिए किंतु जो संयोग अभाव अभाव हुआ ये प्रतियोगी विरोधी नहीं है संयोग भाव अभाव का अर्थ हो गया संयोग ये उसका प्रतियोगी हो गया संयोगा भाव ये दोनों विरोधी नहीं है एक ही जागह में रहते हैं तो विरोधी अत्यंत अभाव लेना है तो ऐसा कोई भी अभाव का प्रतियोगी नहीं बनेगा संयोग अभाव अप्रतियोगी हो जाएगा तो क्या बोला नहीं होगा दिनोकरी में अभी ज्ञेत्वम अर्थात ज्ञान विषयत्व ये सर्वत्र रहेगा और ईश्वर ज्ञान का विषयता आपने कह दिया तो ईश्वर ज्ञान का विषयता सर्वत्र रहने से सर्वत्र ज्ञयत्व रह जाएगा तो गे तो सातों पदार्थों का धर्म हो जाएगा किंतु ईश्वर ज्ञान विषयता ईश्वर ज्ञान विषयता घट में रहेगा पट में रहेगा तो विषय में विषयता रहेगा तो जो विषयता घट में रहेगा वही विषयता पट में रहेगा क्या अगर रहेगा तो घट्टाश हो जाने से फिर पट भी नाश हो जाना चाहिए तो इसलिए विषयता तो अलग अलग हो गया तो विषयता अलग अलग हुआ तो आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर ज्ञान विषयता सर्वत्र रहेगा ये तो विषयता सब अलग अलग हो गया तो इसके लिए टीका में कहते हैं विषय भेदेन विषयताया भेदे विषयता विषयता तो भिन्न हो गया किंतु ज्ञान विषयतात्व न तो ज्ञान विषयता विषयतात्व सकल विषयता में रहेगा तो रहने से तेन रूपेण ही हुआ एवं अग्रेपी अग्रेअपी अर्थात आगे कहते हैं मूल में कहा एवं अभिधेयत्व प्रमेयवादिकोध्यम अभिधेयत्व प्रमेयत्व ये सभी भी होंगे ये सभी सर्वत्र रहेंगे अच्छा प्रमेयत्वादिकम बोध्यम्छा ज्ञेयवादि आदि इति पदार्थम अच्छा कारिका में दिया है सप्तानाम शानी साधर्म्य ज्ञेयवादी उच्यते येयवादी जो आदि दिया आदिशब्दीका में कहते हैं ज्ञेयवादी अत्र आदिपदार्थ दर्शयति मूल में इसलिए कह दिया एवं प्रमेयत्व अमेय आदिशब का टीका में अधेय अभिधेय तो अभिधेय जो अभिधेय उसमें रहेगा जो अभिधेय होगा वो अभिधा का विषय होगा अभिधा च संकेत ग्राह्य अधिक पदार्थ इति मीमांस का तो नया एक लोग कहेंगे संकेत सब शक्ति तो ये मीमांस को लोग कहते हैं अभिधा दा, अभिधा का अर्थ अधी हो गया संकेत से ग्राह्य अधिक पदार्थ बाकी सब लोग कहेंगे संकेत का अर्थ शक्ति अभिधा शक्ति है अभिधा शक्ति कहते हैं तो अभिधा शब्द का अर्थ शक्ति ही है किंतु मीमांसा लोग कहते है ना अभिधा शक्ति से एक भिन्न पदार्थ है तो जो कि शक्ति ग्राह्य होता है और वो एक अधिक पदार्थ हाँ पदार पदार ना ना, ना मतलब ये शक्ति नहीं है शक्ति तो ईश्वर इच्छा हो जाएगा अच्छा संकेत ग्राह्य अधिक पदार्थ संकेत से ग्राही होता है संकेत शब्द का शक्ति हो गया तो शक्ति शक्तिग्राह्य मतलब शक्ति से तो अलग हुआ नहीं तो शक्ति ग्राह्य नहीं होगा अधिक पदार्थ का अर्थ सात से अधिक है ठीक है वो कर सकते हैं किंतु संकेत नहीं है संकेत ग्राही हुआ संकेत से भिन्न हो गया अभिदा जो है वो संकेत से भिन्न हुआ अधिक पदार्थ अर्थात सात पदार्थ से अधिक वो कहेंगे मीमांसा का लोग कहते हैं किंतु ये न्यायिक लोग कहते हैं संकेत भिन्न भिन्नायाम अभिधायाम माना भावात ये अभिधा संकेत से कोई संकेत अर्थात शक्ति क्योंकि न्यायिक लोग कहेंगे ईश्वर संकेत वही शक्ति है तो, संकेत भिन्नायाम अभिधायाम माना भावात उसमें कोई प्रमाण नहीं है इसलिए संकेत तो एवं अभिधा इति न्यायिका तो अभिधा शब्द का अर्थ संकेत ही है संकेत अर्थात शक्ति तो किंतु ये मीमांसक लोग कहते हैं कि ये संकेत ग्राह्य अभिधा ये संकेत नहीं है इससे कुछ भिन्न है किंतु मीमांसकों का जो ग्रंथ है ये अर्थ संग्रह अथवा परिभाषा इत्यादि वो सब में अभिधा शक्ति कह करके शक्ति को ही कहे हैं तो ये क्या है इसका आज हम नेट में भी खोजा कुछ ये मिलता नहीं मतलब ये अधिक है संकेत ग्राह्य अधिक है मारा श्री भी वहाँ ऐसे और विशेष कुछ नहीं कहे हैं डीवीडी में भी तो इसलिए संकेत ग्राह्य तो, तो कह दिया किंतु तो पदार्थ तो क्या है वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ ओ शराचार्य केशव केशवं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मती मूर्ति भेद विभागि व्याप्त देहाय दक्षिणाूर्त नम ओम शातिशाशाति